ओ आप्याय ममंगा प्राणसख्युश्रोत्रमको बलिंद्रििया सर्वाणी सर्व ब्रह्मपनिष माह ब्रह्म निराकुया मह्म उपनिष्ध मयिशंत ओम शांति शांति शांति यम इति गते छादोपनिषद छंदोगाषद छादोजौक बहुरीच नटा युत्र छंदो सौदसे प्रत्ये य यं कार्य का चुट्टु लोग संग होकर लोग हो लो जाएगा यह रहेगा आदेश बुद्धि होकर के छात्र उपनिषद्य उपनिषद छोगा नतुर्थ अध्याय तृतीय पद में एक सौ उन्तीस सूत्र है व्याकरण में छो गौक् यागि का बहुरी चनता यदोगा न छंदोज्य उपनिषद टीका कार मंगलाचरण करते हैं नमो जन्मादि संबंध बंध विध्वंस हेतवे हर ये परमानंद वपुसे नमः परमात्मा के नमस्कार है जन्मादि संबंध रूप बंध जन्म मरण जरा व्यध्यादि संबंध है उसका विध्वंस नाश का हेतु ही परमात्मा जब ब्रह्मा कारू्य होते हैं तो अज्ञान निवर्तक से नाश होता है परमानंद परमानंद मकु यशु शरीर यह शरीर का स्वरूप परमानंद स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा ने नम त्रय्त संदोह सरसी भानवे गुरह पर पक्ष परमात्मा का नमस्कार के पश्चात गुरु का नमस्कार गुर नमः त्रयंत संदोह सरस भानवे एक विशेषण है परपक्ष दूसरा विशेषण है गुरुदेव का त्रैंत त्रय वेद त्रय उसके अंत वेदांत वेदांत संदोह सरस संदोह रूप दुग्ध है वेदांत दुग्ध के समुद्र दुग्ध सरसागर में रूह प्रादुर्भाव कमल वेदांत रूप दुग्ध के समुद्र में सर में सर में उत्पन्न होने वाले कमल के लिए भानु सूर्य कमल को जैसे प्रकाश करते हैं सूर्य इसे वेदांत रूप कमरों को प्रकाश करने, करने वाले गुरु वेद पर पक्ष का ओघ प्रवाह समुदाय उसका और ध्यान उसका ध्वंस का निकले पटियान पटुतर है गुरु उनके लिए नमस्कार भगवान् छंदोगानापनिषदेद व्याचिख्यासुगवाकारग्रंथपरसमचयपरिपंथी दुरीत निर्वहन सिद्ध्योकारोच्चारण लक्षण मंगलाचरण सम्पय व्याख्य स्वरूप दर्शयेदेशिख्यासु व्याख्या परिसमाप्ति दुरित है कर्तुम इष्ट सिद्ध्यप्ति विघ्न ध्वसा परिसय ग्रंथ की, की समाप्ति और ग्रंथ का विस्तार इसका विरोधी परिपंथी विरोधी दुरीत पाप पाप ही दूरित ही विघ्न रूप से आता है कोई भी शुभ कार्य में पाप ही विघ्न रूप से आता है उसके निवृत्ति के लिए परमात्मा का स्वरण में उपासना भी करना होता है ये परिपंथ है जो दूरित उसके निवारण से अर्थात निवरण निवृत्ति नाश सिद्धि के लिए ही मंगलाचरण संपादय मंगलाचरण करते हुए ओंकार उच्चारण लक्षण मंगलाचरण ओंकार उच्चारण लक्षण स्वरूप यस्य ओम ये उच्चारण ही मंगलाचरण है, ब्याक्षय सरुपं, ब्याक्षय सरुपं है ये मंगलाचरण संपादन करते हुए व्याख्ययस्वरूप दर्शयती व्याख्या का विषय जिसकी व्याख्या करेंगे हो गया व्याख्येय व्याख्ययस्वरूप व्याख्यय स्वरूप दर्शयती व्याख्यस्वरूप कहते भाष्य में भगवान भाष्यकार ये सम्बन्धग्रंथ है ओम इदक्षरम अष्टाध्यायी छांदो ग्योपनिषद ओम इतक्षरम ये मंत्र का प्रतीक रूप हुआ ओंकार कालचरण मंगलाचरण हो गया उसके साथ साथ व्याख्येय व्याख्या क्या विषय जिसकी व्याख्या करेंगे अष्टाध्यायी अष्टान अध्याय न समार अष्टाध्यायी छांदो ग्योपनिषद व्याख्यानम् व्याख्या प्रयोजन के साथ व्याख्या की प्रति करती तेपजिज्ञाभ्यो विवरणम् विवरण अल्पग्रंथमीदरभ्य उपनिषद उपनिषदः अर्थजिज्ञाभ्य अर्थ जो जानना चाहते हैं संक्षेप से उनके लिए ऋजुव विवरणम सरल विवरणग्रंथ अल्पग्रंथ अल्प ग्रंथ यवरणे तद विवरण अल्पग्रंथ शब्द अल्पे शब्द शब्दिक संक्षेप से इदम आरभ्य इद्यान आरभ्यते हैं आरम्भ किया जाता है नन शारीर के भूयस्व प्रदेश विस्तरेण व्याख्यातवाद किमिति भाष्य किमित समझ्य शारीरक ब्रह्मसूत्र में बहुत स्थल में भूयस्व प्रदेश विस्तरण व्याख्यातवाद बहुत सूत्र में शांतिपनिषद के वाक्यों के ऊपर विच विचार किया गया उसे तो भाष्य व्याख्यान किया गया अमुष्याष्यम अमुष उपनिषद उसके चांदो के उपनिषद का भाष्य किमित सम्रतभ्य फिर इसका आरंभ क्यों करते है बहुत व्याख्या होगी तत्र तो संक्षेपत संक्षेप से विस्तार से तो व्याख्या नहीं हुआ है इसको संक्षेप से व्याख्यान कर गया विस्तरण व्याख्या तत्व भी संग्रह तो व्याख्यान अस्तृत से संक्षेप ग्रहण सुगृहत्वादितर्थ विस्तार पूर्वक व्याख्यान तो हुआ है उन्हें पर भी संग्रहत संग्रहत का संक्षेप संक्षेप से व्याख्यान असा संप्रदीयते अस उपनिषद व्याख्यान संक्षेपत संप्रदीयते निश्चय संप्रदीयता निश्चय किया जाता है व्याख्यान निश्चय करके करते हैं व्याख्यान कारण क्या है विस्तृत से संक्षिप्य ग्रहण जो विस्तृत है विस्तार रूप कहा गया उसको संक्षेप से व्याख्यान करेंगे ग्रहण का तो व्याख्यान संक्षेप से व्याख्यान करें तो सुग्रह तो सरल से ग्रहण हो जाता है ज्ञान हो जाता है एक तो यह हुआ संक्षेप करने के लिए और दूसरा प्रयोजन भी किंचन न सेम यथा पाठ क्रम व्याख्या उपनिषद की व्याख्या पाठक्रम अनुसार नहीं व्याख्या हुई ब्रह्म क्षेत्र में किस किस स्थल पर कहीं कहीं के स्थल पर विचार किया गया जैसे उपनिषद मंत्र पाठ उसी क्रम से व्याख्या नहीं हुई प्रकृत तो पाठक्रम अनिक्रम्य व्याख्या तद्युतम इदम भाष्य मिह और यहाँ जो व्याख्या कर रहे हैं पाठ पाठक्रम अनिक्रम्य जैसे पाठक्रम है उसी प्रकार अतिक्रम नहीं करे यथा पाठ क्रम है उसके अनुसार व्याख्या भी हम कर रहे हैं तस्मा तदम विशेष भाष्य युक्त सरल है सरल जैसा पाठक्रम है उसके अनुसार ब्रह्म सूत्र में किसी स्तर पर किसी अधिकरण में कोई वाक्य लेकर विचार किया गया पाठक्रम के अनुसार ही विवरणम व्याख्या ने अर्थस्फुटीकरण विवरण कार्य अर्थ स्पष्ट का करना षदुव ये बहुवी ऋजुव विवरण भाष्ये तद्भाष्यजुव ऋजुहिया पाठ्यक्रमु विवर्ण काफुटीकरण प्रकृतनिषद उपनिषद का यस्मिन् यस््ये तप कद्दा तथा तथा ऋजुव विवरण ऋजुवरण का विग्रह दिया मध्य मध्य में अर्थदेया विग्रहऋजु विवरण यस््ये तद्भाष्यम ऋजुव विवरण ऋजुकाया पाठक्रमा सारी विवर्ण का, का, का प्रकृतोपन अर्थस्फुटीकरण जिस भाष्य में ऋजुव विवरण अल्पग्रंथम आरभ्यते अथ पाठक्रम आश्रि द्रागुज भाष्यम प्रणीतमाशंक्या पाठक्रम को आश्रय करके भी द्राविड भाष्य पहले कुछ व्याख्यान था द्रविडाचार्य भाष्य पहले था प्रयोजन ऐसा संख्या गण से कहते अल्प ग्रंथम उसमें अधिक था एक संक्षेप से करते हैं तथापि विषिता अभाव कथम इदम आरभ्य थे तो फिर भी कोई ग्रंथ आरंभ करते हैं ग्रंथ श्रवण अध्ययन करने के लिए विशिष्ट अधिकारी यदि नहीं है तो किसके लिए ग्रंथ लिखना अधिकारी अभावी कथम इधर क्यों आरंभ करते हैं ऐसा संक्रांत कहते अर्थ है जो संख्यपथ अर्थ जिज्ञासु है वो अधिकारी है अर्थ जिज्ञासुभ्य अर्थ जो जानना चाहते उनके लिए हम आरंभ करते हैं ये ही मुमुक्ष वो अशा भाष्यम इधम प्रत्युत जो मुमुख्य है वही अधिकारी है। इसे के विवक्षित उनके लिए तथा जो विशिष्ट अधिकारी संभव तदारंभ संभवती विराम विशिष्ट अधिकारी संभव है जो मुमुख्य है जिज्ञासु वही अधिकारी है व्याख्याने तदारंभ त्याख्यान से तक उपनिषद अभांतर और इसका ग्रंथ का व्याख्यान का फल क्या है प्रकृत जो उपनिषद है छांद्रिक उपनिषद उसका अर्थ परिज्ञान अर्थ ज्ञान ये अभांतर मध्यवर्ती फल है अंतरवर्ती फल है अर्थ परिज्ञान उपनिषद अर्थ ज्ञान और के परम प्रयोजन परम फल परम क्या है तद्वारा द्वारा परमं परम फलमती भाव उपनिषद अर्थ ज्ञान उपनिषद है ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या यहाँ ब्रह्म विद्या प्रतिपाद के ग्रंथों को उपनिषद कहते उसका अर्थ है महावाक्यार्थ तत्म से महावाक्या ब्रह्मज्ञान ही अवंतर फल उसके द्वारा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कैवल्यम परम फलम मुख्य फल है कैवल्यम मुख्य भाव हो अभिप्रे प्रतिभा अभी, अभी संबंध का ननु कर्म विधि से उपनिषदस सत्वाद् विधिशेष्वादुपनिषद्याख्यान कृतव्याख्यानवाद कृत पिष्टपिष्ट प्रसंगा कृतभाष्येन आशंक्य शेष शेषी प्रमाभारकांडोतपुरापर भाव प्रयुक्त संबंधम प्रति जान कर्म विधि से सत्वाद कर्म विधि वेद कर्मकांड बहुत बड़ा है यह जीवित स्वर्ग काम आदि कर्म विधि बहुत मीमांसा के लोग मानते है अमन से क्रिया वेद है कर्म परक अन्नाय से क्रिया अन्य नाम जो कर्म परक नहीं है परक नहीं है उस वो सब अनर्थक है ऐसे आक्षेप करके आगे कहा गया जितने अर्थवाद मंत्रादिक्य अर्थ में सी हो ऐसे समाधान किया गया पूर्व में माशा में और मंत्र अर्थवादादि वाक्य विधियों का शेष विधि के साथ एक वाक्यता होकर के वो होते स्वतंत्र उनका कोई प्रयोजन नहीं क्योंकि कर्म परक नहीं है तो उसी के अनुसार उपनिषद वाक्यों को भी वो कहते विधियों का शेष तो है विधि अजय तो स्वर्ग काम सर्ग जो चाहता है याग करे तो कहीं कहीं देवता है विष्णु पांचवी अष्टव्य तो विष्णु देवता क्या है उनको जानने के लिए और जो यजमान करता है स्वयं आत्मा उसको तो ज्ञान होना चाहिए यजमान क्या है इस सबके आने के लिए उपनिषद वाक्य आए और कहीं कहीं उच्चारण के लिए केवल जप करने के लिए ही प्रयोजन होगा अन्य इनका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है ऐसे पूर्व मीमाशा में कहा जाता है उसके अभिप्राय से पूर्व पक्षी शंका करता है यह तो कर्म विधि का शेष हो गया उपनिषद इनका स्वार्थ में कोई तात्पर्य है ही नहीं ये सर्थवाद वाक्य कर्मविधि का शेष है मंत्र है मंत प्रयोग समवेद अर्थ स्मारकत्व मंत्र प्रयोग काली में अर्थ स्मरण के लिए कुछ मंत्र बोलेंगे उसका कोई अर्थ से मंत्र नहीं है तो उपनिषद वाक्य भी विधि वाक्यों के साथ शेष होगा क्योंकि क्रियापरक पुरावेद है कर्म पर के कर्म में जिसका तात्पर्य नहीं उस अर्थ में तात्पर्य नहीं कर्म विधि का शेष होगा तो प्रमाण होगा नहीं तो अप्रमाण हो जाएगा तो शेष होने से तद व्याख्यान है न कृत व्याख्यान तो आदम तो कर्म कांड का व्याख्यान हो गया उससे ही कृतम व्याख्यान में से उपनिषद तो पिस्ट पिस्ट पिस्ट का भी व्याख्यान हो गया फिर उसी उपनिषदी की व्याख्या करते भगवान भाष्य कर पेषण जो पिष्ट नहीं पिछाण ही गया उसको तो पीछना चाहिए जिसको पीछ लिया फिर उसको लेकर व्यर्थ है कृतम तदभाष्य तदभाष्य कृतम तो पलम नास्ती ये भाष्य का कोई प्रयोजन नहीं है ऐसा शंका करने पर सिद्धांत उत्तर देता है शेष शेषित्व प्रमाणा बाबा कर्म कांड शेष है उपनिषद उसका शेष है ऐसे शेषित्व प्रमाण नहीं है उपनिषद कोई उसका अंग है शेष है उसके लिए ही है ऐसा नहीं प्रमाण नहीं मैं एवं माँ एवं ये ठीक नहीं पुरोत्तर कांडोर नियत पुरापर प्रभाव प्रयुक्तम संबंधम प्रति जानते का करता है भगवान भाष्यकार पुरोत्तर कांड कांड पुरो पुरो है कांडमांसा पूर्वमीमांसा कर्मकांड कर्म कांड कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म, मीमांसा में उसका विचार किया गया पूर्व कांड है कर्मकांड उत्तर कांड है ज्ञान कांड उपनिषद दोनों में जो नियत पुरापर भाव है पहले कर्म उसके बाद ज्ञान कांड है इसे शाखा में पहले कर्म कांड उसके बाद ज्ञान कांड है सम्बन्ध तो है सम्बंध के तबंध है तीच में विराम संबंध हो टीका में, में संबंध प्रा करके थोड़ा आगे व्यस्त करते है कसा व्याख्य में प्रस्तुतार उपनिषद कर्मकांड सबंधो अभी दीय तबंध उसके आगे जोड़ना का जोड़ना लिखना नहीं अर्थ करना ऐसे संबंध कहकर विराम करने पर चलेगा थोड़े से कत्र संबंध संबंध कह करे उसके साथ करना संबंध अभिध्य अर्थ करना कसा व्याख्य व्याख्य में प्रस्तुत है उपनिषद व्याख्या व्याख्य व्याख्यात्म योग्य व्याख्या उपनिषदे जो प्रस्तुत उपनिषदे उसका कर्म कांड के साथ संबंध अभी हम कहते हैं अपेक्षा कर्म कांड संबंध क्या है ऐसे अपेक्षा तम अभि तब अभिदीपया तिधातुम इच्छा प्रथन्न करने की इच्छा है कहने की इच्छा से कर्मकांड का अर्थ तो पहले अनुवाद करते होगा भगवान भाष्यकार कर्मकांड में क्या कहा गया उसका अनुवाद करके संबंध कहेंगे स्पष्ट हो जाएगा समस्तम कर्माधिगतम प्राणाग्न आदि देवता आदि विज्ञान सहितम अर्चिरादि आदि न ब्रह्म प्रतिपत्ति कारणम मध्य विराम नहीं समस्तम कर्म अधिगतम समस्तम कर्म जितने कर्म विहित कर्म प्रति कर्म सब कर्म में आया वेद में पूर्व में समस्त कर्म से विध लेना अधिगतम प्राण अग्नि आदि देवता विज्ञान सहितम क्या प्राण उपासन है चाहे अग्नि आदि देवता उपासन है देवता का विज्ञान ही उपासना प्राण अग्नि आदि देवता उपासन सहितम समस्तम कर्म अधिगतम ज्ञातम पूर्व अर्चिरादि में अर्चिरादिगेण ब्रह्म प्रतिपत्ति कारण जितने कर्म पूर्व कांड में गए प्राण अग्निदि उपासना सहित कर्म किसका कारण अर्चिरादि ब्रह्म प्रतिपत्ति कारणम अर्चिरादि ब्रह्म प्राप्ति का कारण और निषिद्ध कर्म हो तो आगे कहेंगे ये तो उपासना सहित कर्म उपासना कर्म हो गया ब्रह्म कारणम से कार्य ब्रह्म का कारण ठीक ब्राणी में समस्त का प्रतिषिधम कांडेपत त्रि वि समुचित समुचित समुचित फलम अन्वत है तर कर्म में कांडित समुचितम असमुचित दो प्रकार भेद होगा पहले विहित विहित भी दो प्रकार हो गया समुचित विहितम कर्म समुचितम उपासना के साथ समुचित होगा एक एक दूसरा असमुचितम अर्थात केवल कर्म उपासना रही तो केवल कर्म दो भाग हो गया दिव्यधम इत अंगीकार अंगीकृत स्वीकृत समुचित फलदचित समुचितस्य कर्मणा उपासना समुचितस्य कर्मणा अनुवाद करते उपासना के साथ कर्म का फल समुचित कर्म का फल करतेण अग्निदेवताजान सहित अर्चिरादिगेण ब्रह्मपतिपति प्राणस आदि या देवताद्याण प्राण देवता श्रीकर्म धारे कर्म प्राणाद्या दाण अग्नि इत्यादि देवता देवताओं का विज्ञान देवताओं का विज्ञान उपासन तदुपासन विज्ञान सहित सामस तेन समुचित उपासना के समुचित कर्म है कर्म के साथ संबंध प्राण कर्म सम, कर्म कर्म उपासन कर्म कर्म क्या है कर्म यह कर्म ब्रह्म प्रतिपत्ति अर्चिरादि अर्चिरादि उपलक्षित बता अर्चिरा से उपलक्षित मार्ग अर्चितादी से उपलक्षित देवाना मार्ग से कार्य ब्रह्म प्राप्तो कारणम ब्रह्म प्रतिपतिण ब्रह्म कार्य कार्यब्रह्माप्ति का कारणम न तो ब्रह्म प्राप्तो शुद्ध ब्रह्म ब्रह्माप्ति का कारण नहीं है शुद्ध ब्रह्म तो अपना स्वरूप्यापी अपरिचन्न है तंतव्य भाव ग्य नहीं जत्नी की आवश्यकता नहीं नाना उत्क्रमती तो ब्रह्म ज्ञानी तो यही रहते हैं यही प्राण लीन हो जाते हैं गंतव्य नहीं और है और आदि मार्ग जाना के लिए आवश्यकता नहीं है वो तो कार्य ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही मार्ग आवश्यक है कार्य से गंतव्यता बहादरी अधिकरण राधा थे तत्वाद ब्रह्म सूत्र में बहादरी अधिकरण कार्य बहादरी रक्तिपत्ति है गमन के द्वारा उचित मार्ग के द्वारा प्राप्त ब्रह्म कार्यम ऐसे बहादरी आचार्य कहते हैं कार्यम बादरी कार्य उपते है कार्य ब्रह्म के लिए गति हो सकती है इसलिए कार्य से वो गंतव्यता सिद्धांत है राध्यांत पद राधान्त सिद्धांत पर्यावरण के सिद्धांत किया गया इसलिए कार्य ब्रह्म प्रतिपति तस्मा न हेतु विहित कर्म समुचित अग्निहोत्रा उपासना समुचित का हेतु नहीं है क्योंकि कार्य ब्रह्म प्राप्ति का कारण तस्वुचित फलम तमण असमुचित उपासना समुचय तो उपासना समुचित कर्म का फल का अभी केवल के कर्म, कर्म, कर्म।, के कर्म का फल कहते भाष्य में केवलम च कर्म कर्म पाठ केवलम च कर्म धूमाद चंद्रलोक प्रतिपत्ति धूम से चंद्रलोक प्रतिपत्ति प्राप्ति का कारण है मार्ग से यह विहित कर्म का फल है विहित से गति मुक्त विहित कर्म के फल कथन करके प्रतिसिद्ध से गति मति कर्म का फल कहते हैं स्वभाव प्रभुता च मार्गद्वय मार्ग द्व परिभ्रष्टान रुक्ता स्वभाव प्रभुता न शास्त्र संस्कार बिना। शात्र शात्र के, बिना के बिना शास्त्र प्रमाण शास्त्र की अपेक्षा के बिना स्वभाव से जो प्रवृत्त होते हैं मार्गद्वय परिभ्रष्टाना ये दो मार्ग हो गए उत्तरायण के दक्षिणायन दोनों मार्ग से परिभ्रष्ट हो कर्म शास्त्रीय मार्ग में प्रवृत्त होने पर ही उपासना सही सही तो हो तो ब्रह्मलोक प्राप्ति का कारण उत्तरायण मार्ग केवल कर्म करेंगे तो यान मार्ग से दक्षिणायन से चंद्र प्राप्ति कारण होगा और ये नहीं केवल स्वभाव से जो कर्म करेंगे मार्ग द्वे से परिभ्रष्ट ना उत्तरायण न तो दक्षिणायन उनको तो क्षुद्रम स जायश जन्म मरण पशु पक्षी आदि नीचे जो प्राप्ति है कष्ट अधोगी रूपता अधोगति नीचे गति कही गई सिक्का में स्वभाव का है निकाल दो शास्त्र अपेक्षा मंत्रण यही प्रकृति अपने स्वभाव से शास्त्र की अपेक्षा नहीं बहुत लोग मानते शास्त्र को हम नहीं मानते ऐसे कहकर अपने स्वभाव से करते हैं तो हम भी तो निश्चित कोई मतलब बने जो उससे करेंगे उससे ही प्रभुत्व होते ही यथेष्ट चेष्टा रसिका उनको कहते यथेष्ट चेष्टा जैसे इच्छा ये साधु में भी कुछ लोग ऐसे भी करते हैं यथेष्ट जो इच्छा है हम करेंगे कुछ नहीं मानते ये सब कुछ नहीं है कोई अथवा कहेंगे वो ब्रह्म ज्ञान चिंतन ध्यान कुछ नहीं है सब कर्म यथेष्ट चेष्टा करने के लिए ये कहेंगे सब ब्रह्म कुछ हम नहीं ऐसे बहुत लो, लो, लोगों को विभ्रांति में डालते हैं यथेष्ट चेष्टा रसी का यथेष्ट चेष्टा में स्थित उसको उनका अच्छा लगता है तेसा कर्म ज्ञाना भाव वो तो विहित कर्म ज्ञान उपासन नहीं है नहीं उनसे देव आने, आने से पति अन्य नहीं है इसमें अधिकारी नहीं उनसे अधोगति नीचे गति है, है तीर्य अवस्था तीर्य अवस्था के क्षुद्र जंतु लक्षण दंध सुख कीट पतंग पशुपक्षी पाप कर्म कर्ण से नरक आदि इसी प्रकार अपन दुर्लभ मुक्ति उनके लिए तो दुर्लभ है बार बार जन्म मरण को प्राप्त करते हैं इस निशान बाकी में आया ये कही गई उनके लिए अभुवती रूपता ठीक है अन्य तरस्म अधिकृता नाम परम पुरुषार्थी करते हैं ये दोनों में जो अधिकारी है उत्तरायण अथवा उत्रा दक्षिणाय मार्ग में उनको तो ही परम पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा शुक्र कृष्ण गति जगत शाश्वत मते स्मृतिया नित्य फल तो प्राप्ति शास्वत का शुक्र और कृष्ण उत्तरायण दक्षिणायण दो मार्ग है नित्य कहा नित्य तो फल से वही परम कैबल्य हो जाएगा पुरुषार्थ हो जाएगा ऐसा शंकाओन से कहते न च उभरअन किस्में नहीं है मुख्य कर्मनरपेक्षम अद्वैतात्म संसार गतिपमर्दन वक्त उपनिषद आरभ्यते ठीक इतना टीकामें न मार्गदय भ्रष्टा पुरुषार्थी द्वो पथो पथो अन्त्रा भविष्यति की चेत तारगदय भ्रष्टानाम जो दोनों मार्ग से भ्रष्ट हो गए स्वभाव से कर्म करने वाले पुरुषार्थ नहीं होने पर भी तृतीय तीन भाग कर दिया ऊपर एक उत्तरायण से जाएंगे कार्य ब्रह्म प्राप्ति समुचित उपासना समुचित कर्म के द्वारा केवल कर्म से दक्षिणा मार्ग से चंद्रलोक प्राप्ति और हो गया स्वभाव प्रभु अधोगति जो दोनों मार्ग से भ्रष्ट हो गए उनको तो अधोगति है किंतु दोनों मार्ग में जो जाएंगे उत्तरायण अथवा दक्षिणायण उन दोनों की शंका करते हैं मार्गद्व भ्रष्टान पुरुषार्थ स्वभाव भी द्वयो पथों जो दोनों मार्ग में जाएंगे दोनों में से कोई एक में भी जाए भविष्य पुरुषार्थ हो जाएगा चेत ऐसा संक्रमण पर सिद्धांति कहते तब्त देवयाने पथि निमित्ते निजत पुरुषार्थ सिद्धि देवयान मार्ग में निमित्त उसमें निजतिशय पुरुषार्थ सिद्धि नहीं होती क्योंकि उसमें दिया है सूत्र में के में आ आएगा इम मानव आवर्तम नवर्तम ते मनोरिद मानव आवर्तम ये मनु अलग अलग होते हैं अभी जो मानु के चल रहा है इस मनु के आवर्तन में मनु के भी एक बार दूसरे अधिकारी इसमें नहीं आते हैं। तेसा मिह न पुनरावृत्ति जो इस मार्ग से जाते हैं, उत्तरायण मार्ग से जाते हैं न यह पुनरावृति यह न पुनरावृति यह न पुनरावृत्ति इम मानवम इसी मनु के समय में नहीं आते हैं इसी में नहीं आते एक इम मानवम मानव का विशेषण इमम अरे इह न पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति तो है किन्तु इह नहीं अत्रम इह इति विशेषणाद ये विशेषण देने से पुरुषार्थ अत्यंत पुरुषार्थ नहीं है यदि बिल्कुल आवृत्ति नहीं होती पुनरावृत्ति नहीं होती तो यह न पुनरावृत्ति कहना जरूरत नहीं इम मानव को नहीं कहना चाहिए न आवर्तनते न पुनरावृत्ति ऐसा कहना चाहिए किंतु यह न पुनरावृत्ति कौन से इम आवर्तनते कौन से आवृत्ति होती है पुनरावृत्ति होती है इसलिए एक या, या त्यनावृति स्मृत हो अन्य आवर्तते पुनः एक से को जो प्राप्त करता है इसे जो कहा गया अनावृत्ति शब्द का अर्थ क्या है एक तल्प विषय इसी कल्प में आवृत्त नहीं होते हैं अन्य कल्प में फिर आवृत होंगे यद्यपि स्मृति एक या तनावृति अन्य आवृत पुनः एक मार्ग से अनावृत्ति को प्राप्त करता है किंतु उसका अर्थ करना चाहिए इसी कल्प में आवृत्ति नहीं है कल्पांतर पे अनावृत यदि अन्य कल्प में भी अनावृत्ति होती विशेषणान क्या है? अर्थ अनर्थ हो जाएगा अन्य कल्प में भी अना अपिकार अपिकात नहीं कल्पांतर अनावृत दो अपीय अपतरे अनावृत हो चल्प में भी यदि अनावृत्ति नहीं हो तो विशेषणान्थ क्या इम विशेषण यह विशेषण सामर्थ्य है इसी सामर्थ्या में आवृत्ति नहीं होती है अर्थात आतंक पुरुषार्थ प्राप्ति नहीं ये हो गया उत्तरायण के लिए नित्रथ निरत पुरुषार्थ सिद्धि पितृायण मार्ग से जाएंगे तो निरतृति पुरुषार्थ मुख्य की सिद्धि नहीं है एक तो अवधान पुनः निवर्तन किसी मार्ग में फिर वापस आते है अन्या वार्ते एक उत्तरायण मार्ग से तो अनावृत्ति को प्राप्त करें कहा गया जिसका अर्थ क्या इसी कल्प में आवृत्ति नहीं होती अन्य या आवर्तते पुनः आवर्तन मार्ग से आवृत्त होते हैं इसे स्पष्ट कहा गया चंद्रस्थल स्खलनावगवात चंद्र लोक से स्खलन आवृत्त होते हैं क्षण पुण्य मर्थ लोकमति आवृत्ति होती है तस्मान न कर्मात आत्यंतिक पुरुषार्थ प्राप्ति रित्यर्थ कर्म के कारण आत्यंतिक पुरुषार्थ मुख्य प्राप्ति नहीं है ये जो शंका हुई थी कर्म से उत्तरायण मार्ग से अथवा दक्षिणायन मार्ग से दोनों से आत्यंतिक पुरुषार्थ प्राप्ति हो जाए तो उसके लिए उपनिषद ग्रंथारंभ व्यर्थ है तो शंका समाधान हुआ कर्मवशात आत्यंतिक पुरुषार्थ प्राप्ति नहीं है एवं अनुद्य कर्म फलम फलितम संबंध कर्म फलम अनूद्य अनुवाद करके जो निष्पन्न वह संबंध कहते कर्म निरपेक्षम अद्वैतात्म विज्ञानम संसार गति त्रय हेतुपमर्देन वक्तव्यम इतनिषद आरभ थे इसलिए आत्यंतिक पुरुषार्थ प्राप्ति नहीं है उभय मार्ग से इसलिए कर्मनिरपेक्ष केवल आत्मज्ञान कर्म, के कर्म सापेक्ष नहीं है कर्म ज्ञान की उत्पत्ति का हाथ है ज्ञान का सहकारी कारण फल देने के लिए जैसे घटो उत्पत्ति का कारण दंड चक्र कुल है किंतु तो घट बनने जाने के बाद घट से जल लाने के लिए दंड चक्र कु की आवश्यकता नहीं है ठीक इसी प्रकार तमे तम वेदान वचन ब्राह्मणा विविध यज्ञ न दान तपसा इत्यादि श्रुति वाक्य है यज्ञ दान तपादि ब्रह्म ज्ञान का साधन कहा गया यह कि ब्रह्मज्ञान होने के बाद सहकारी कारण चाहिए यज्ञ दान तप मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं है उत्पत्ति का कारण और वो अपने स्वफल घट से जल आहरण जल रखने के लिए दंड चक्र आदि की आवश्यकता नहीं ठीक इसी प्रकार कर्म निरपेक्ष कर्म की अपेक्षा नहीं सहकारी कारण ज्ञान का कर्म नहीं है उत्पत्ति का कारण है सहकारी कारण नहीं है अभी तो उत्पत्ति का जो कारण है अभी काम्य कर्म नहीं नित्य नैमित्य निष्काम कर्म ज्ञान उत्पत्ति का साधन है तो कर्म निरपेक्ष जो कहा कर्म समुचित तो ज्ञान फल ऐसा कोई कहते भर्तुर जाति उसका निराकरण के लिए कहा कर्म निरपेक्षम तो कर्म की अपेक्षा नहीं है अव्वैतात्म विज्ञान केवल ही फल देता है मुख्य अव्वैतात्म विज्ञान अवैत आत्मन अद्वैत से आत्मान विज्ञान अहमअस्मृत ज्ञान साक्षातकार संसार गति हेतु उपमर्देन। संसार गति तीन प्रकार का एक उत्तराय मार्ग से दक्षिणार्न मार्ग से और मार्ग द्वै परिभ्रष्ट नीचे गति है ये तीनों गति है संसार गति ब्रह्मलोक प्राप्ति भी संसार के अंतर्भूत है उसी हेतु संसार गति तय हेतु अज्ञान है अज्ञान उपमर्देन वक्तव्य अज्ञान अनुभूति के द्वारा ये ब्रह्मात्म विज्ञान वक्तव्यम इसलिए उपनिषद आरभ्य उपनिषद का आरम्भ किया जाता है उ कर उतरी कर्म युषार्थेत अतः निरतिशयुषाक नहीं जो कहा गया अभी इसलिए स साधना कर्मस्तला विरक्त निरतिशयुषाथ कांक्षत साधन केवल आत्मजान संसाराभूत फूलोकर्म तदेतुराकर वक्त उपनिषद ऐसा आरभ थे साधनात कर्म न साधन के साथ कर्म कर्म और कर्म का साधन है कर्म का साधन है यजमान पत्नी धन ऋतिक आदि साधन है तत्फला कर्म का फल है देवयान पित्रण मार्ग के बरा चंद्र लोक ब्रह्म लोक प्राप्ति फल उसी से जो विरक्त है कर्म साधन के साथ कर्म से और कर्म फल से जो विरक्त है निरतिशार्थम निर पुरुष है नास्ती अतिशयतिश निर्गत अतिशय जैसे अतिशय नहीं है निर पुरुषार्थ मुख्य है ये जो चाहता है कांच चाहने वाले का के लिए तत्व साधन केवलम आत्मज्ञान तत्व से निरतृय पुरुषार्थ तो मुख्य उसका साधन के है केवलम आत्मज्ञान केवलम कौन कोई समुचे सहकारि कारणी की आवश्यकता नहीं है संसार अंतर्भूत पूर्व हेतु ये भाष्य में आया संसार गति हेतु जो गति है संसारिक अंतर्भूत है संसारिक अंतर्भूत पूर्व गति हेतु तीनों गति के हेतु क्या है साक्षात गति के हेतु कर्म समुचे उपासना कर्म उपासना ये सब होता हेतु उसका हेतु है अज्ञान तदहेतुराकरण वक्त अज्ञान निराकर केवल आत्मज्ञान उपनिषदेशभ्यते य उपनिषद प्रारंभ किया जाता है नी कर्माषा पुनर्थ निर लियमा कर्मुषाश पुम थो न लान से प्राप्त नहीं होता है तद्यथेह इत्यादि क्षय फलते तद यथेह कर्मचित लोग क्षयते एवम एवं से पुण्यचित लोग में आएगा कर्म से प्राप्त फल नष्ट हो जाता है इसे पुण्य से जो प्राप्त होगा फल वो नष्ट हो जाएगा ये श्रुति वाक्य युक्ति मूलक है कर्म प्राप्त फल नष्ट होता है तो पुण्य कर्म से जो प्राप्त होगा स्वर्ग आदि वो भी नष्ट हो जाएगा सौ क्षय ईश्वर अनुचित शुभ कर्म तो अवसार उपजात शुद्ध बुद्धि मुख्य साधन ज्ञान अयनिषेदारंभ इति हेतु हे मदभाव संबंध यहाँ तक संबंध तथा तो तो संबंध अभिदे प्रतिज्ञा तो विधि यहाँ तक संबंध कहा गया तथा च ईश्वर अर्पण बुद्धिया कर्म करेंगे कर्म फल की इच्छा नहीं है केवल ईश्वर अर्पण ब्रह्मार्पण ईश्वर अर्पण बुद्धियाल ईश्वर समर्पण करके कर्म करने पर वही है कर्म करेंगे धर्मे न तपसा हरितोषनाथ साधन प्रभव चतुष्ट अपने पालन करना हरितोषनाथ परमात्मा की तृप्ति के लिए कर्म करे वर्णाश्रम धर्म तपसे हरितोषनाथ परमात्मा के संतोष होने से कृपा होने से ही साधन प्रभत पुंसा वैराग्यादि चतुष्ट जो साधन चतुष्टय जिसके कारण अधिकारी होता है वेदांत वेदांत श्रवण करने के लिए वही साधन चतुष्टय होता है विवेक वैराग्य आदि उसमें कहा भगवान भाष्यकार ने अपर उच्च अनुभूति में वैराग्यादि चतुष्ट यद्यपि अन्यत्र विवेक पहले कहते हैं वहाँ वैराग्य कहा क्योंकि वैराग्य ही प्रधान है वैराग्य होने पर ही आगे सब फलप्रद होते हैं आगे होते हैं नहीं तो अन्य साधन नहीं होते तो ये साधन होने के लिए पालन करना ये आवश्यक तेने वे कहा वेदो वेद अध्ययन करे तदुदीत कर्म वैदिक कर्म अनुसार करे तेने तेन सधीयता वैदिक कर्म जिसके लिए जो कर्म, है कर्म करने से तेन शधेयता ईश्वर की अपचित पूजा विहित कर्म करके ही ईश्वर की पूजा है ताम निकाल तो ये ईश्वर बुद्धि से अनुष्ठित शुभ कर्म से ही उपजात शुद्ध बुद्धि इससे ही अंतकोण की शुद्धि होती है शुभ कर्म बसात शुभ कर्म से ही उपजात ता शुद्ध बुद्धिर्यस्य जिसका बुद्धि शुद्ध होगी उपजात उत्पन्न शुद्ध तभी विरक्त होता है होता है जब तक तो अंतकण अशुद्ध है तो वैराग्य नहीं होता है ये अंतकण शुद्धि का पहचान परिचय है लिंग है वैराग्य दृढ़ है तो अंतकण शुद्ध होगा जब विषय में आसक्ति है अभी अंतकर्ण में कलमश है अपने आप देख वासना है विषय की इच्छा है अंतकोण शुद्ध नहीं हुआ अंतकण शुद्धि के लिए सब कुछ करना होता है जितने साधन है और कुछ इच्छा रह करे वासना रह करके कोई साधन करे तो अंतकोण शुद्ध है वासना के अनुसार फल तो प्राप्त तो हो जाएगा मुख्य फल ज्ञान से चित्त हो जाएगा वैराग्य चाहिए अंतकोण शुद्धि हो विरक्तस्य मुमुखक्ष और मोक्ष साधन ज्ञानार्थम यही मोमुक्ष होता है वैराग्य होने पर शुद्ध अंतकण हुआ विरक्त हुआ तो मुमुक्ष हुए वो वेदांत मुख्य साधन ज्ञान मुख्य मुख्य मुख्य च साधन अयम आर आरंभ मोक्ष आरंभ उपनिषद आरंभ उपनिषद का आरंभ इति हेतु भाव उपनिषदर पूर्वकांड कारण उत्तर कांड हो गया ज्ञान कांड हेतुमत कार्य क्योंकि पूर्व कांड में कहा गया कर्म फल इच्छा रहित होकर के ईश्वर अर्पण बुद्धा करने पर ही अंतकन शुद्ध होता है शुद्ध अंतकन होने पर वैराग्य होता है तो साधन चतुर्थ संपन्न होने पर ही वेदांत समझने के लिए अधिकारी होता है ज्ञान प्राप्त करेगा इसलिए पूर्व कांड इसका हेतु हुआ ज्ञान कांड के लिए हेतु हेतु भाव ये संबंध पर पूर्व कांड के साथ इसका संबंध है उपनिषद का आरंभ किया जाता है ब्रह्म ज्ञान के लिए जो मुख्य का साधन इसके ऊपर आक्षेप करता है पूर्व चिन्हन मुख्यार्थी न प्रव तम्य निषि नित्य नया बुद्धि काम्य निषिधन काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म को क्या करना चाहिए इसे प्राचीन आचार्य ने कहा मुख्यार्थी न प्रवते तमे निषि हो काम्य निषिद्ध हो मुख्या प्रवर्ते काम्य कर्म में और निषिद्ध कर्म में मुख्य आर्थिक मुख्य प्रवृत्त नहीं हो और नित्य नियमित के कुरिया प्रत्येव जिहास प्रत्यवास जिजासा हाथ मिच्छा जिजा वह त्यागी प्रत्यवाह त्याग इच्छा से नित्यम च कम च नित्य नित्य कर्म कर्म करे परिहार करने के लिए तो नित्य नेंगे तो प्रत्येह नहीं होगा काम्य कर्म नहीं करेंगे तो काम्य कर्म करने पर स्वर्ग आदि प्राप्ति काम्य कर्म नहीं करेंगे तो स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगी निश्चित कर्म नहीं करेंगे तो नीचे बनी नरक आदि प्राप्त नहीं होगी और अनुमिति का कर्म करें तो प्रत्यवाह नहीं होगा तो फिर आगे जन्म का हेतु नहीं होने से मुख्य हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान की क्या आवश्यकता नित्य अनुमिति का कर्म करके जो स्थित है मोसु वर्तमान देह पाती जब तब तो प्रार्ध है तब तेह रहेगा देह, देह समाप्ति होने पर पुनर्देहा हेतु अभाव फिर अन्य देह ग्रहण करने के प्राप्ति के लिए कारण ही नहीं था कारण तो कर्म कर्म तो नित्य कर्म नहीं कर्म करेगा जो प्रत्यय पाप नहीं होगा काम्य कर्म नहीं करेगा निषिद्ध कर्म नहीं करेगा तो पुण्य पाप कर्म है ही नहीं सर्व के सारंभ होगा देहांतर ग्रह हेतु अभाव कारण नहीं उनसे अनायास सिद्धा ज्ञानाध्य विमुक्ति ज्ञान के बिना भी रित वर्जन ज्ञान के बिना भी अनायासा अनायास है सीधा बिना प्रयत्न से मुक्ति सिद्ध है उपनिषद आरभ्य थे तो मुख्य के लिए उपनिषद आरम्भ क्यों करते ज्ञान के बिना तो हो जाएगा ऐसे नद्वैत आत्म विज्ञान आत्यंतिक निश्चे प्राप्ति अद्वैतात्म विज्ञान अद्वैत आत्म विज्ञान के अन्यत्री के द्वारा भी किसी में ज्ञान के बिना नो नहीं है है ठीक नहीं तो उपाय बिना प्रमाण प्रकल्पित जो आप कल्पना करें कहते हो मुख्य का साधन काम में निश्चित कर्म त्याग कर दे नित्य करे बिना प्रयत्न तो मुख्य हो जाएगा ये जो उपाय तो प्रेक्षित उत्प्रेक्ष कल्पना की प्रमाणम बिना न प्रक प्रमाण के बिना कोई नहीं ग्रहण करेगा नहीं मानते नौ वाक्य मूल प्रमाण प्रमाणम कोई भी वाक्य पौरुष वाक्य आप कहो ऋषियों का वाक्य भी हो स्मृति वाक्य भी हो मूल प्रमाण मंत्र प्रमाणम मूल प्रमाण के बना प्रमाण नहीं होता है मूल प्रमाण है श्रुति इसे श्रुति सम्मत वाक्य स्मृति वाक्य प्रमाणम कोई भी स्मृति वाक्य श्रुति के विरुद्ध होगा तो अप्रमाण है न चाहति प्रत्यक्षादी मूल आलोच्य स्मृति कोई प्रत्यक्ष है तो यह स्मृति भी प्रमाण है श्रुति मूल क्या होने से तो ये जो मुख्य उपाय तुमने कहा उसके लिए कोई श्रुति प्रमाण स्मृति प्रमाण कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण कुछ भी नहीं है इसलिए पौरुष वाक्य प्रमाण नहीं होगा चे संभव यथावंत चरित्र से कर्म शेष अवसादावित चरितस्य से जैसे आपने कहा कर्म नहीं करे नित्य करे इतने मात्र से मुख्य हो जाएगा ऐसा नहीं कर्म शेष अवसाद कर्म शेष है इस जन्म में आने के बाद भी सब कर्म नहीं इस जन्म में आ गया भोगने के लिए ऐसा नहीं और कर्म शेष संचित कर्म है अभी कुछ भी कर्म नहीं करे तो भी देहांतरम कर्म वसात संचित कर्म से अन्य प्राप्त हो जाएगा न तो ऐक भविक कर्मा से एक मत है की एक जन्म में सब कर्म मिलकर के फल देते हैं अभी कोई जो जन्म प्राप्त किया इसको भोग लिया तो सब संचित कर्म सब समाप्त तो हो गया और कुछ कर्म नहीं रहा सब कर्म मिलकर के एक जन्म देते हैं ये ठीक नहीं है विरुद्ध नाना कर्म है सब कर्म मिलकर एक जन्म नहीं दे सकते हैं किसी का कर्म बहुत अभिकर्म करता है विहित कर्म करता है, तो है। निश्चित तो कर्म करता है कोई कर्म क्या स्वर्ग प्राप्ति के लिए पाप कर्म क्या नरक जाने के लिए किस कर्म से उसको मनुष्य जन्म मिलेगा किस कर्म क्या तो पशु पक्षी पेड़ पौधा बन जाएगा एक जन्म सब कर्म का फल का हो नहीं सकता है स्वर्ग असुख नरक सुख मनुष्य भी प्राप्त पेड़ भी बने एक जन्म भी किस होगा इसलिए अवी कर्मा से ठीक नहीं है प्रमाण है तब यह चरणा इत्यादि यह योनि में जो रमनीय करने वाले पुण्य कर्म शेष वाले पुण्य ज्योनी को ब्राह्मण योनि को प्राप्त करते हैं जो कपू चरणा निषिद्ध आर्चर करने वाले स्वर्ग को तो जाएंगे स्वर्ग से आने के बाद के अपने कर्म शेष के अनुसार नीचे उन्हीं के प्राप्त करेंगे शुक्र योनिवा चाण्ड ऐसे प्राप्त करेंगे इसमें आया गया वाक्य और कर्म भोग तथा से नीचे बाकी कर्म से फलभोग करते हैं अर्थात स्वर्ग से भी नीचे आते हैं आ करके अपने शेष कर्म के अनुसार फल प्राप्त करेंगे इसी श्रुति स्मृति विरोधार्थ विरोधात् एक जन्म में ही सब कर्म फलभोग होता है ये ठीक नहीं है तस्द आत्मज्ञाव मुक्ति इसलिए आत्मज्ञान से ही मुक्ति न क्या आत्मज्ञान के लिए उपनिषदारंभ आवश्यक है ओम ओ आयम प्राण सचुश्रोत्र बलिंद्रिया सर्वाणी निराकुरा महमन निराकर निराकरणमस्त निराकरणम यस्त सदात्मन उपनिष्ध धर्म मयि सन ते मयि शांति शातिशा शाति